सुहानी तक नहीं नमस्कार आप सभी का आप बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ देवेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो देवेंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप आप बहुत बढ़िया जी जी जी जी देवेंद्र कुमार जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए क्योंकि आप एक्सेस और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रहें जिसको जीएसटी नाम से आज जानते हैं हम सभी लोग तो इस विभाग में आपका क्या डायरेक्टली सिलेक्शन हुआ या पहले कोई और काम करते थे फिर इसमें आए ठीक मैं नाइनटीन नाइन्टी एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था अच्छा जब मतलब जीएसटी एस था सेल टैक्स चल रहा था नहीं, नहीं। तो जो सेल टैक्स है वो उन्नीस सौ अड़तालीस से चल रहा था और अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट में अपना अपना जो उसका दर था वो अलग अलग था उसके बाद एक चार 2005 में सेल टैक्स बैट में मर्ज हुआ सभी मतलब इंडिया में बैट लागू हो गया बैट के दौरान भी जो बैट का रेट था अलग अलग वस्तुओं पर वो अपने अपने स्टेट का अलग अलग था डिफरेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट जीडी थी वो अलग अलग उसको कर सकती थी और उसके बाद एक जुलाई दो हज़ार से जीएसटी एस टी जो वास्तु सेवा कर कहते हैं वो इंप्लीमेंट हुआ वो सभी स्टेट में एक ही हुआ उसमें कोई भी स्टेट अपना अलग अलग रेट कम जहाँ आबाद नहीं कर सकता था उसमें हर एक स्टेट के एफएम मिनिस्टर जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जी एक कौंसल है वो जो डिसाइड करती है जो भी डिसीजन लेना है वो डिसाइड करती है और वही हरेक स्टेट में हरेक प्रांत में वही लागू होगा। लागू होगा हाँ, हाँ। कोई भी सुविधा देनी है कोई भी कम करना है कोई भी किसी जीएसटी को बढ़ाना है या कराना है कम करना है या उसमें कोई माफ़ी देना है वो जो जीएसटी एस काउंसिल है उसका ही फैसला अनिवार्य हो, होएगा वही जो करेगा वही सारी स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ये बताने के लिए और जैसे कि पहले और अभी में क्या सुविधा हुई है लोगों को लोगों को इस बारे में सुविधा के लिए ऐसे है कि जैसे पहले बैट था जहाँ सेल टैक्स था उसमें बैट लग लगता था एक्साइज ड्यूटी लग, लग लगता था सर्विस टैक्स अलग लगता था कई टैक्स जो लग लग जो टैक्स लगते थे सभी टैक्स को मिला एक टैक्स जी गुड्स एंड सब्स टैक्स एक कर दिया को पब्लिक के लिए जो बिज़नेसमैन है बिजनेसमैन के लिए लग-लग दफ्तर के चक्कर काटने ना पड़े वो एक ही छत के नीचे एक ही ऑफिस में जा अपने बैठ का जो जो, जो जी का कार्य था मतलब जो उसका पहले बैठ देना पड़ता था बस अपना सर्विस लग देना पड़ता था एक्साइज लग देना पड़ता था वो एक ही छत के नीचे एक ही बार कम सुविधा सुविधा कर सकता है अच्छा अच्छा अच्छा एक ही छत के नीचे वो सारे सी सी में इंक्लूड हो जाते। तो को सिर्फ जो कंपनी रन कर रहे हैं उनको मैनुफेक्चरिंग कर रहा है उसके लिए कलेक्ट कर रहा है राबडीग कलेक्ट कर रहा है उसके लिए जो बैट पहले लग देना पड़ता था उसके लिए जो सर्विस टैक्स है वो लग देना पड़ता था जो साइज है वो लग देना पड़ता था जो और अन्य भी कार है वो लग लग देने पड़ते थे वो सभी खत्म हो के सिर्फ एक ही जी पे करना करेगा उसके लिए मतलब अलग अलग टैक्स देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं तो कैसे आपका जुड़ना हुआ कहाँ आपको इसका आध्यात्मिक रास्ता का जो ज्ञान है वो कहाँ से मिला उसके बारे में बताइए आ, ऐसे है कि मैं मतलब भक्ति मार्ग में तो शुरू में शुरू तो ही था आ, पहले मालूम नहीं था भक्ति मार्ग में मैं जैसे शिव की मतलब जल जढ़ाते थे शिव और शंकर का अलग अलग मालूम नहीं था भी शिव कौन है शंकर कौन है भक्ति मार्ग में भक्ति करते आते थे परमात्मा के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था परमात्मा कौन है हरेक देव देवता को हम परमात्मा मान के चलते थे दो हजार चौदह में मेरी मदर इनला का डेथ हुई तो तभी मेरी जो जुगल है बहुत थोड़ा जहा स्ट्रेस में था थी तो उन्होंने थोड़ा जहाँ टीवी थ्रू टीवी वी द्वारा ही उन्होंने सुना डॉक्टर शिवानी का जो लेक्चर चल रहे थे वो सुने गए हैं पीस ऑफ माइंड पे अच्छा, अच्छा तो पीस ऑफ माइंड सुनो उनको बहुत बढ़िया लगा उन्होंने फिर अपने पेके में बात की है तो जो उनका बड़ा भाई है वो भी और भर जाए वो भी फॉलो कर रहे थे अच्छा अच्छा तो उन्होंने मतलब फ़ोन फ़ोन के जरिए वहाँ से नंदपुर साहब से फ़ोन ले आ, फोन बताया फोन पे बताया कि जो लुधियाना में सेंटर है वो सिविल लाइन टेगोर नगर में है हुँ, हुँ। तो जो सेंटर है जहाँ उन्होंने बताया वहां से हम हजारों बार गुजरे हैं तो हमारे हमने पढ़ा भी था भाई राज तो जे हम मतलब उसको डिफरेंस डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि जैसे और राम बाबा रामदेव करा रहे हैं जो और योग करा रहे हैं वैसे योग होगा तो जुगल मेरे पहले फर्स्ट टर्म आए थे उन्होंने मतलब जो कोर्स करना था कोर्स के लिए आए वो मंगलवार को आए अच्छा अच्छा तो जो शुरू होता है शुभ वो मंडे के मंडे शुरू होता था तो उन्होंने बेल बेल मारा तो अंदर से दीदी आई तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैंने आ, कोर्स करना है तो दीदी ने बताया भाई ये कोर्स है कोर्स तो कल सोमवार से शुरू हो चुका है बिल्कुल तो जो आप करना चाहते हैं तो आज, आज आप ज्वाइन कर लो आपको कल का भी आज ही बता देंगे तो उन्होंने ज्वाइन किया हफ्ते का कोर्स उन्होंने किया उनको बहुत बढ़िया लगा वो भी भक्ति मार्ग में बहुत चल रहे थे जहाँ भी भगवत गीता होगी जहाँ कोई भी प्रोग्राम होगा वो उन्होंने ज्वाइन करना ही करना था करना होता है तो तभी जो अंदर गए तो उन्होंने कोर्स करने के बाद जब वो मुरली क्लास शुरू होता था तो मैंने 2014 में ही अप्रैल में कंस्ट्रक्शन का काम अपने मकान का शुरू किया था को सारा दिन जुगल को मिस्त्रियों को जो वर्क कम करते थे उनके लिए चाय पानी या देना और देख देखभाल करना होता था मैं तो ड्यूटी पर था ड्यूटी जाता था तो उनको जो मुरली क्लास था वो मॉर्निंग या अर्ली आ, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग को ही शूट करता था तो मैं उनको इवनिंग या मॉर्निंग पहले सुबह छोड़ने जाऊँ जाता था पंद्रह मिनट मेरे घर से दस पंद्रह मिनट लगता था फिर मैं घर आ जाता था पंद्रह मिनट बाद फिर जाता था घंटे में फिर उनको लेकर आता था ऐसे ही एक घंटा खराब हो जाता था तो मैंने सोचा कि मतलब एक घंटा में ऐसे आता जाता हूँ वहाँ मतलब वा पेट्रोल भी एक्स्ट्रा फुकता हूँ तो काम तो मैं कोई कर नहीं पाता हूँ एक घंटे के लिए <laughs> तो मैंने भी जो क्लासेस है वो लगानी मुरली क्लास लगानी शुरू कर दी कोर्स नहीं मैंने किया मैंने सीधा ही मुरली क्लास ज्वाइन कर लिया अच्छा अच्छा तो मैं मुरली क्लास करता रहा करता पहले पहले तो मतलब थोड़ा समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा था तो जब दो चार महीने चार ती, चार तीन चार महीना हो गया तो फिर समझ आना शुरू हो गया तो फिर मैंने दो साल बाद जो कोर्स था मैं अपने एक दोस्तों कराना था उसके साथ फिर मैंने ये जो राज कोर्स था कोर्स था साधन का <laughs> फिर शुरू किया है अच्छा अच्छा और लुधियाना भी हमारे राजदीदी थे मतलब उनकी जो मतलब पालना थी बहुत ज्यादा थे मतलब अच्छा कह सकते मतलब अपने पेरेंट्स ने भी ज्यादा उन्होंने जो पालना दी है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तो इसमें ज़्यादातर आपको जो मेडिटेशन वाली बात आती है ध्यान की बात आती है उसमें कौन सी कुछ अनुभूतियाँ हुई हो, तो उसके बारे में बताएँ अनुभूतियाँ के बारे में मतलब ऐसे मतलब मैं डिपार्टमें, डिपार्टमेंट में मजूमारा डिपार्टमेंट था जो मैं जॉब कर रहा हूँ मतलब बहुत स्ट्रेस वाला डिपार्टमेंट है काम बहुत ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी है तो आगे आगे मतलब जो रिटायरमेंट होती जाती है भर्ती बहुत कम हो रहा है तो मैं मतलब बीपी का मेडिसिन ले रहा था अच्छा अच्छा मैंने आठ साल बीपी की गोली खाई है हुँ, हुँ, हुँ। और दो टाइम गोली खाने के बाद भी कई बार मेरा बीपी पी जोड़ा वो अप हो जाता था चालू रहता था चालू रहता था इतना बढ़ जाता था कि उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब जीप के नीचे जो कैप्सूल होता था वो नीचे रखते थे तो उसके साथ में नॉर्मल हो जाता होता था हुँ, हुँ, हुँ। तो जब भी जब भी डॉक्टर को बताते थे तो डॉक्टर यही बताता था कि आप सुबह का नाश्ता बेशक भूल जाए जो मेडिसिन है भाई ये आपको सुबह गोली लेना ही पड़ेगा जे आपने लाइफ जो ज़िंदगी जीनी है लाइफ टाइम के लिए आपको जो गोली लगा आपने लाइफ टाइम गोली लिए लेना ही लेना है तो जब से मैं इधर से ज्वाइन किया है जो करते हैं तो मैनो अभी सात साल हो गए मैं दो महीने बाद ही गोली छोड़ दिया सात साल हो गया गोली मेरी बंद है और बी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है मतलब बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल नॉर्मल हो गया जबकि गोली खाने के बावजूद भी मेरा बीपी बी पी अप होता था एक तो मेरा जे मतलब इससे इधर से जुड़ा एक्सपीरियंस उतरा हुआ है और बाकी आ, कह सकते हैं मतलब जो अलग अलग भटकना थी मतलब तीर्थों पे जाना जहाँ मंदिरों में जाना या जा, और जाना और मंदिर में मतलब सेवेंटी सिक्स से रेगुलर मंदिर जा रहा था शिव मंदिर पहले जल चढ़ाना उसके बाद जो भी खाना पीना उसके बाद खाना पीना का नहा धो के पहले जल चढ़ाना था जरा और जब इधर मतलब शुरू किया है वो मतलब बिल्कुल टोटली बंद हो गया कोई मतलब मंदिर जाने का मतलब अभी विचार नहीं हुआ इधर ज्वाइन करने के बाद मतलब हफ्ते बाद दूसरे दिन ही अब कहते दूसरे दिन ही मेरा मंदिर जाना बंद हो गया बिल्कुल बहुत बढ़िया <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया देवेंद्र कुमार जी मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक हाथ गीत जो मेडिटेशन वाले हो या पुराने गीत हो जो आपको बहुत पसंद आते हैं उसमें से एक गीत आप सुनाइए या एक लाइन बोलिए या उस गीत के बारे में बताइए नाम बताइए उस गीत का आ, गीत मैं जो, आ, रिंग, पे भी आ, रिंग टोन लगा रखी है आ, मैंने भी लगा है। जे मत पूछे खुदा से जी एस टी के बारे में बताने के लिए और आपका अध्यात्मिक अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं आप सुन रहे हैं रीड मत बन नाइन टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर रहो शांति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 जब साथ